प्रस्तुत है रामचरण राम शर्म शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य रज द्रोणिका यह रज द्रोणिका कौरा और पांडवों पार्ण के गुरु द्रोणाचार्य पर द्वार्ण आधारित द्वार्ण है भाग सात कुंजत बिहंग मनोहर बानी भांति भांतिश्वर भरी ताने गुटर गु कहीं करत कबूतर झुंड झुंड चुनी चुनी ताने कल कल करते झरते झरने हरे भरे पेड़ों की छांह, श्रम बिहाई पुनिचल पटोही पुलकित तन मन नव उत्साह कहीं कहीं मग में आ जाते मरकट शावक रीछ मयूर कहीं शिला गड्ढे बड़ झाड़ी रोक टोक करते भरपूर पर है थे अपने मन माते तनिक नहीं करते उर्च विघ्न बाधाएं उनके होते जो होते मन ही के पोच दुर्गम पथ अरु लंबी दूरी शून्य शांत अनबूझे ठोर दौड़ रहे घोड़े सब देखत आगे पीछे गर्दन मोर जंगल छोर मिले बनवासी रिष्ट पुष्ट वे परम प्रसन्न तन के काले मन के उजले प्रकृति गोद में पले विपन्न धूल धूस बदन कठिले श्रम सी कर युद्ध खुले खुल गिरी गहूर बन सरिता दुर्गम कण कण से वे मिले घुले भौतिकता ऐसी दूर बहुत ये स्वाभिमानी जीवन स्वच्छंद सरल तरल उर माखन जैसे सदा संतोषी परमानंद इतने में आ गया दौड़ा रथ तजी के बन मैदानी छोर सहज चाल से घोड़े दौड़े मानो निकट पहुँचते थौर अरहर और बाजरे के संग झूम रही थी हरियाली कहीं झूमती धान की फसलें पहनी सोने की बाली गागर में सागर भरने को गन्ने की थी खड़ी कतार पोर पोर थे पुष्ट रसीले श्रम सेवा फल देने हार कहीं झूमती गाती जाती ग्राम वधु सुंदर संगीत घुरे में सोने उपजाते पृथ्वी पूतों की यह रीति ग्राम, ग्राम समीप, समीप पहुँचते ही रथ सूत ने गति हल्की, हल्की कर ली मधुर मृदंगों की स्वर लहरी बरबस ही मन, मन को हर ली कहीं कही गूंजते ढोल मंजीरे कीर्तन युद्ध युत्र, पावन जयकार बाल बयस मिल टोली बांधे कहीं खेलत करत पुकार चौरा हे में सांड खड़ा था च भरता हूँ कार हरित घास पर गोधन छाए बिन बजावत गोल कुमार आम्र नीम बट पीपल तरवर से शोभित था एक तालाब पूरब तट राजत हरि मंदिर घिरा हुआ सुंदर लघु बाग भांति भांति की लता बेलियां, तरह तरह तरवर की बातें मधु मकरंद पुष्प नव हसते कली कली पर भौर उड़ाते पुर इन इत्र उड़त अध उपर, केशर ले ले अरुण मधुर निर्मल जल मुक्ता बहु छलके कंज कंज मकरंद से पूर सिंदन रोकी रुके ऋषि राई करने कछु विश्राम वहाँ मध्य दिवस संध्या था करना तपसी को आराम कहा मली मली, मली अश्वों अश्वो को सुत सुद्ध धोया हरित घास चरने दी डाल आप नहाए करन हरि दर्शन मंदिर में पहुँचा तत्काल गूंज उठा दे वाला सारा मंत्र शंघ ध्वनि से चहु और फलाहार विश्राम तनिक कर बैठे रथ पुनी हाके घोर एक पहर भरी मार्ग चाले पहुँचे तनु तपोवन छोर जहाँ तहा मुनियों की कुटिया लख लख कर मन किया हिलोर बनी हुई थी वहीं बीच में रम्य रुचिर एक पर्ण कुटीर रथ रुकते हिन हिन्नाये घोड़े पुलकित उतरे गुरु गंभीर सुनी पद चाप द्वार को दौड़ी ब्राह्मणी बल विश्वास बटोर बुझी ज्योति फिर चमकी लगी निरखने भाव विभोर दौड़ गिरी पति के चरणों में असवन दिन ही पैर पखार द्रोण द्रवित गही बाहु पसारे लिन्न हृदय तत्काल संभार कठिन काल का को नहीं व्यापे को विधि रेखा सके मिटा हि की बात ये ने जानी ढाड़स बंधे न ढाढ़ पाए झटपट संजोई व्यजन दुलावत करत विनोद विनोदी गयी सुनत वृतांते कहत बने मुदिता मोद सुनत चल, चल आया वृतानते भरे उछाह पितु दर्शन पर सन फुल कब उर भरे देखे चाह आई गिरे चरणन चित लाई पिता पुत्र मिली आत्म एक अति सने सुत के शिर पर सत सतो अत विधि राखी टेक पकड़ हाथ गोदी भर लेने बेहनसी बिहंसी प्रकटे अभिलाष बीती आप सुनाई सारी आद्यो पान्त कथा सब भाष बाल हृदय जागी सुनी कौरव पांडव की बात पूछ उठा वह सहज भाव से क्या वे सचमुच ऐसे ता क्या मुझसे, मुझसे ही भोले भाले, भाले सरल सने ही और सुकुमार क्या, क्या जी भेद नहीं कुछ उनके क्या, क्या देंगे, देंगे मुझको निज प्यार यहाँ तो, तो अपने बाल, बाल सखा सब, सब मुझ, मुझ बिन, बिन चैन न पाते हैं तब वो भूमि के मृग शावक भी बिनु देखे अकुलाते हैं क्या महलों के रहने हारे कुटिया वासी ही भाएंगे क्या ऐसी है पूरी मनोहरी हम आश्रम भूल पाएंगे प्रश्नों की लग गई झड़ी थी जो मन आया पूछ लिया किसने सोचा शिशु के उर को उंस पिता मुख झूम लिया बोल पड़े वे सुनो वत्स अब वे सब लायक सुंदर है पूरी हस्तिना की क्या कहिए वैभव भरा समुन्दर है अभी आप सुन रहे थे राम, राम शरण शर्मा शर्म, द्वारा रचित रज द्रोणी का भाग सात वाचक स्वर पर, भारती परिमल